इधानम सकाशत् वक्त काम तेद्यवाद प्रश्न मुत्थ आत्मा स्व प्रकाशता को कथन करने की इच्छा से पहले से वेद्य का निषेध करना वेद्य सर प्रकाशव इसमें हमें देखना पड़ेगा पहले आत्मा को स्व्रकाश सिद्ध करना है तो आत्मा में वेदित्व को खंडन करना पड़ेगा है ना वेदित्व का खंडन करना पड़ेगा आत्मा अवेद्य ऐसी करनी पड़ेगी तो फिर यदि वेद्य नहीं है फिर इसका तो स्वरूप क्या होगा रिदर कैताब रक है दो विकल्प होता है इस तरह का है उस तरह का है कुछ बताना तो पड़ेगा किस तरह का है वो इसीलिए वो किस तरह का है यह प्रश्न को फिर उठाना था चाहते था? निर्णय होगा तो फिर निर्णय होगा है या नहीं पर वस्तु का स्वरूप निर्णय हो तब तो निर्णय होगा वेद्य वैध्य है इसलिए आत्मा की प्रश्न इसके बारे में प्रश्न उठाकर जवाब देना चाहते नाश तत्री अनिद्रिक कदादृ तस्वरूप भी निश्चिन यदि तुम पूछते हो कि वह आत्मा किस प्रकार का है कैसा है क्या स्वरूप तो सुनो वह ईद्रुक भी कहने लायक नहीं है तादृत भी कहने लायक नहीं है ईद्रिक तो प्रश्न है ईदृकता नास्तिक वह ऐसा है इस तरह हम कहा नहीं सकते और वैसा है इस तरह भी नहीं कर सकते फिर यह का ताज जो ऐसा भी नहीं जो वैसा भी नहीं है जो जो ऐसा भी नहीं, जो वैसा भी नहीं नहीं वैसा है उसी का नाम आत्मा है तत्वरूप वही उस आत्मा का स्वरूप है ऐसा समझो क्या बोल रहे इस तरह का नहीं उस तरह का नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं का मतलब क्या समझाएंगे क्योंकि देखो सीधी सीधी से शब्दों में बोलो जो प्रत्यक्ष होता है उसको क्या बोलेंगे तो कि ऐसा है ये ऐसा है ये नंबर है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, है। ये तो बोलोगे प्रत्यक्ष मामले में और ये प्रत्यक्ष है वैसा है वैसा है वैसा है बोलना पड़ेगा वो वैसा है ऊश्वर कैसा है कोई शास्त्र में लिखा है ना वो वैसा है देखा ही इसलिए जो परोक्ष है उसके लिए आपको वैसा है बोलना पड़ता है जो प्रत्यक्ष उसके बोले ऐसा है बोलना पड़ता है जो प्रत्यक्ष है वो ईदृत है जो परोक्ष है वो तादृप है और जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से परे है तो वो न ईदृप है नादृप न ऐसा है न वैसा है वो आत्मा है आत्मा न प्रत्यक्ष का विषय है न परोक्ष विषय प्रत्यक्ष पुरुष उभ्या विषय न होने के आते त्मा में ईद्रता और ताद्रिकता दोनों ही नहीं होता एक वैशिष्टो यादृक है स्वीकार करोगे ना वैशिष्टता को स्वीकार कर लोगे तुमसे जिस रूप से स्वीकार करोगे उस रूपे में क्या हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा व्यक्ति स्वरूप विशेषता लाया अगर आत्मा में तो वेद्य हो गया सविशेषता ही कारण है वेद्यता के प्रति वेद्य योग्य। इसको मैंने जान लिया ये मेरा वेद्य हो गया मेरे ज्ञान का विषय हो गया सविशेषता जो आ गई है आत्मा में यही वेद्यता कारण है और आत्मा के स्वरूप क्या है विशेषता निर्विशेष भाव में स्थिर होने के लिए जब लोग बैठे हुए हैं वेदांत निर्भु निरागार निष्कल निर्विशेष स्वरूप में पहुंचना है जितनी उपाधियां उपलब्ध है इन उपाधियों को भंग कर दो इन उपायों का अभिमान पर त्याग दो तो क्या, जाओ क्या रह जाओगे आप क्या रहेंगे आप निर्विशेष रह जो रहेगा निर्विशेष स्वरूप आपका वही है आपका आत्मा है वही आपको क्रम स्थिर इग्र कहोगे तो विशेषता गई ना वो ऐसा है मैंने विशेषता गया वो वैसा है बोल तो विशेषता आ गया, तो भी गया। वो भी इतने आवर्तन करने जो के लिए जब व्यवहार के उसको कह रहा हूं? है नहीं? और व्यवहार में जो जड़ात्मक संसार को देख रहा हूँ उसके पे उसको चेतन है वो सत्य नहीं चित्त है वो सत्य और चित्त बोल कौन रहा जड़ी तो बोल रहा मिथ्या चरित्र व्यवहार हो रहा है बोलना भी मिथ्या है इसलिए कहते कई बार कह चुका हूं असली वेदांत तो हम जाओगे तो शास्त्र भी नहीं है शास्त्र कहां है किसके लिए विवेक में वह है दूसरा कहां जाएगा शास्त्र आपका सिद्ध है ना शास्त्र दूसरा हो जाएगा ना फिर वो अच्छा तो शास्त्र ही तो शास्त्र वेदांत कहा गया फिर वेदांति कौन होगा कौन वेदांति ये सब उपाधि है मैं वेदांत क्यों कह रहा मैंने हूं भ्रम है अभी अभी ब्रह्म में पड़ा हुआ है अभी अपने आप को वेदांत का अभिमान कर रहा है, वो है अभी आगे आगे आगे रहा है। भी वो में बैठा हुआ है किंचित कि आपने सोचा चाहे सम्मत को लेकर के चल रहे हो तो भी आप भ्रांति नहीं खुद कहता है तुम मेरे कई उपाधियों को छोड़ दे भाई मुझे भी छोड़ दे वाचो ऐसा वाणी का विलास मात्र है नहीं नहीं वाचा, नहीं का? वाचा वाचा ये सब छिले फूल के समान मीठी मीठी बातें कह रहे हैं तुमको और जान फंसाने के लिए बोल रहे हैं ये कर देना स्वर मिलेगा वाह ऐसा है, है बड़ा आनंद है, है, है, है। कुछ किए संकलन लड्डू पेड़ सब खाने को मिलेगा लालची लाल उपासना जाओ अरे काहे को ब्रम लोक में जाओ को को में यही क्यों नहीं मुक्ता हूँ क्यों नहीं सोचो प्रम्लों, प्रम्लों जाके मुक्त होने क्यों सोचो मैं सारे शास्त्र बता रहे भी बता रहे शास्त्री बता रहा है शास्त्रों में यह है कि शास्त्र खुद कहते हैं आपका केवल मैं संकेत कर रास्ता दिखाने, दिखाने का काम करता बाकी अंत में न मैं रहूंगा शास्त्र रह जाएगा न कुछ रह जाएगा उसे पूर्व ऐसा कथा हो रही है विवेक करने का मतलब यह बहुत पहले की कहानी बहुत पहले की स्थिति में पंचकोशिवे करना है वे करो वो करो ये करो करो करो बोला जा रहा है नहीं करो बोला जा रहा है इसलिए इसीलिए अभी अनुभूति नहीं है बहुत दूर है ये चिंतन के प्रक्रिया से बता रहे हैं वह यदि पे किंचित विशेषता आपने लाया तो क्या हो जाएगा वो वेद्य हो जाएगा तथा अनंगिक कार्य शून्य और ये विशेषता नहीं मानोगे तो बौद्ध कई आत्मा शून्य भी करता है ऐसा नहीं बात आपकी बात कुछ हद तक तो सही है विकल्प विचार जो कर रहे हो विशेषता लाओगे तो वेद्य हो जाएगा विशेषता नहीं मानोगे तो शून्य हो जाएगा ये बात आपका संकल्प बिल्कुल सही है लेकिन तो वेदित्व तो तो आएगा ना हम नहीं मानेंगे उसकी और ताद्रपता भी नहीं मानूंगा शून्य ये भी नहीं मानूंगा फिर क्या है वो उपलक्षण से नहीं है, मेवा, फिर है कैसा वो फिर कैसा जो भी नहीं, जो भी नहीं है, और वास्तव शून्य भी नहीं किंतु है बस उसी का नाम आत्मा है तो नहीं प्रतिज्ञा मात्र मातृद्धि पूर्व पक्षारिद्ध हो जाएगा लक्षण शब्द और शब्दों का शब्दों अर्थ कथन करता हुआ हमें दिखाना चाह रहे हैं वास्तव में आत्मा अनिर्विच नहीं है आत्मा का को कोई लक्षण नहीं बना सकता आत्मा का कोई स्वरूप कथन नहीं कर सकता केवल लक्षक शब्द कर रहे हैं संकेत कर बोला भी ठीक नहीं उसका ब्रह्म गाना भी ठीक नहीं कोई शब्द ही नहीं बोलना व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्न संशय तो आत्मा जरूर पूछा दशा मूर्ति भगवान ने क्या किया तो आप बनकर किस रूप में जिस आत्मा के बारे में बोलना चाहते हैं उस आत्मा के बारे में भी चिंतन करने लगे स्वरूप चिंतन में पहुंच गए स्वरूप में स्थिर हो गए अब बोलेगा कौन बोलेगा कौन स्वरूप स्थिर हो गए ब्रह्म ब्रह्म की हो गई अब बोलने बोलेगी इंद्रिया कहा कौन करेगा? किसे कहेगा इसके बुद्ध भगवान ने भी मौन रहा उस मौन का अर्थ लोगों ने शून्य कर दिया यही जब भी आत्मा प्रमाता भ्रम के बारे में पूछो तो मौन हो जाता है क्या बोलो उसके बारे में ले लेकिन उन्होंने अनिर्वचनता को समझा नहीं उनके मौन के भाषण है ही नहीं, तो नहीं तो क्या बोलेंगे इसे बुद्ध अगर नहीं बोले इसका मतलब आत्मा है नहीं आत्मा तो कर वेदान करता इसलिए मौन नहीं हुआ वो आत्मा अनिर्वच नहीं है इसलिए मैं मौन मचा था दक्षिणामूर्तिवान इसलिए यहां पर भी करें देखो कि ईद्री शब्द करता हुआ उसमें अवाचित्र तो उत्पादन करना चाहते हैं अक्षाणाम परोक्षनाक्ष विषय परोक्षता अक्षाणाम विषयस्तु ईदृप जो हमारे इंद्रियों का विषय है उसको हम क्या कहते हैं ईदृप मानी जो प्रत्यक्ष विषय ईदृप है और परोक्ष जो इंद्रियों का परे हैं वो तादर गुच्छते हैं उसको तादर से कहा जाता है अच्छा प्रत्यक्ष हो गए का परोक्ष हो गए तादर और आत्मा न प्रत्यक्ष है न परोक्ष विषय नाक्ष विषय क्या ये आत्मा ज्ञान ही विषय है विषय है। का मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा वह इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता विषयी न अक्ष विषय विषय कौन ज्ञान स्वरूप बातमा वह कभी इंद्रियों का विषय नहीं होता और अत्यंत परोक्ष है वो प्रत्यक्ष है ना अत्यंत प्रत्यक्ष है इंद्र निरपेक्ष प्रत्यक्षता है जब प्रत्यक्ष निषेध करता हूँ तो मतलब इंद्रिय सापेक्ष प्रत्यक्षता का निषेध करता हूँ अप्रत्यक्ष तो होता है कहता हूँ तो इंद्र निरपेक्ष साक्ष वेदांत तो में समझ समझना हमेशा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होतापर्य इंद्रियों की तरह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है तात्पर्य निरपेक्ष अनुभूति स्वरूप इसे कहते हैं विषयी नाक्ष जो विषयी है सगल विषयों का ज्ञाता है जो आत्मा है जो ब्रह्म है वह कभी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता और स्वयं होने के नाते से परोक्षता अपरोक्ष आपका परोक्ष होगा हो क्या आपको, आप स्वयं अपने आप को परोक्ष बोले मैं अपने आप को नहीं जानता ऐसे कोई कहा मुझे बताओ मैं कौन हूं मुझे बताओ मुझे मेरे मुझे अपना प्रतिष्ठा कराओ ऐसा कोई नहीं बोलता क्यों? खुद अपरोक्ष आते में परोक्षता नहीं हो सकती और इंद्रियोकृत प्रत्यक्षता भी नहीं, नहीं है परोक्षता परोक्ष शिव धर्मादे तुप शब्द वाच्य प्रत्यक्ष में ही ईदृत शब्द का प्रयोग होता हुआ लोक में देखने को मिलता है और परोक्ष धर्म अधर्म इनके लिए तादृक शब्द का प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है और दृष्टुर तो इंद्रजन्य ज्ञान विषक्त भावात और दृष्टा जो आत्मा है उसमें इंद्रजन्य ज्ञान के विषक्त न होने से न परोक्ष और स्व होने के नाते रोक्षता भी ना होने से नादृत्तम उसमें तादृक्त भी नहीं रहता है तरशून्य बौद्धों का मत खड़ा हो जाएगा वो ईतृगर्म वाला भी नहीं तादर्म वाला भी नहीं पर्यतक्ष परोक्ष भी नहीं, फिर तो आत्मा पक्ष फलदर्शनव्याजन प्रयर्ति अरे भाओ शून्य नहीं कह सकता उस आत्मा को, है शून्य नहीं मानते हो आत्मा अवेद्योप्यपक्ष सत्शो सत्यमन च ब्रह्म लक्षण अवेद्यो अभी अपरोक्षि इंद्रियो का विषय होता हुआ वेद्युकता नहीं है और अनुमान आदि का विषय होता हुआ परोक्ष का विषय होता हुआ तादृत्व नहीं है अतः अवेद्य है वेद्य होगा वेद्य होगा न होने से वेद्य वेद नहीं है अवैध है अवेद्य होने पर भी यह अत्यंत अप्रोक्ष का द्वारा वेद्य नहीं है और हनुमान आदि द्वारा भी वेद्य नहीं है अत्या अवैध है फिर भी अप्रोक्ष अवैध अप्रोक्ष हो कैसे अप्रोक्ष हो जाएगा अतः निष्कर्ष निकलता है सब का अनुभव होगा अहम अस्मी इसका अनुभव नहीं होगा अहम अस्मी सदा तीनों का अलग रहता है में भी एक के लिए बोलने लग जाए हम उठे खड़ा हो जाएगा डर के मारे क्या होगा मैं नहीं हो गया मरने लग जाए तभी क्या हो जाता खड़ा हो जाए पता नहीं एक बार योग निद्रा ने मृत्यु का दृश्य दिखाया आज उठ के खड़ा हो गया पचरा पचरा चुट रहा हमें हाँ। भाई पता चला हार्ट मारा गया होता तो निश्चित मृत्यु का दर्शन दिया चलते चलते पहाड़ पे गए सारा देश तो बड़ा सुंदर आदमी आराम से गया बस चोटी पहुंचा पाया फिर सब एक गिर गया दिखाया तो अपना शरीर को लुढ़कता हुआ देखो बल तो खड़ा हो गया और देख रहा वाकई में जिंदा हूं अब आप को देख रहा था सब ठीक ठाक हाथ पैर मेरा सब ठीक ठाक रहे घंटे का होता है करने के लिए तो क्या है घंटे में कर लो पंद्रह मिनट में भी कर लो शॉर्टकट भी है उसके अधिक से अधिक पौन घंटे का से हो जाती है सारी चीजें आ जाती है वेदांत भी योग भी और शरीर शरीर के अंग विन्यास अंग विन्यास करके फिर हम लोग जाते हैं प्राणा प्राणायाम में स्वाभिक प्राण में सभी प्राण से फिर जो है योग के जो धारणा प्रत्या धारणा ध्यान ये करा करके चक्रों के ऊपर ध्यान कराया चक्र ध्यान के बाद वेदांत वेदांत के बाद में hmm. में पक्षम फलदर्शन शून्य में पक्ष फलदर्शन के बहाने से दिखा रहे देखो वह शून्य नहीं हो सकता क्योंकि वेद्य प्रोक्ष है अतए वो क्या हो गया सकाश आत्मा स्वप्रकाश हो अयम वो अयम आत्मा स्वप्रकाश ब्रह्मा अस्तीलक्षण ब्रह्म और शास्त्र ब्रह्म लक्षण लक्षण है लक्ष्य लक्ष्य तत्पर्य असाधन धर्मपोध नहीं लक्ष्यपो से इंद्रियज ज्ञान विषयत्व तो भाव अप्रोक्ष इंद्रियजन ज्ञान के विषय न होने पर भी अत्यंत प्रोक्षण गाते हैं यहां स्वप्रकाश कहा अत्र प्रयोग है यह अनुमान करके हम बता सकता आत्मा स्वप्रकाश संवित कर्मता मंत्रेण अप्रोक्षक ज्ञान का विषय न होता होगा अप्रोक्ष संवेदन ज्ञान के समान कुछ ज्ञान कैसा है ज्ञान का ज्ञान ज्ञान का ज्ञान करोगे क्या होगा अनुसंतोष हो, हो जाएगी ज्ञान का प्रतिष्ठा कौन करेगा ज्ञान स्वप्रकाश माननी पड़ेगी यदि एक ज्ञान को प्रतिष्ठा दूसरे ज्ञान मानोगे ज्ञान स्वयं तो स्वयं प्रतिष्ठ कर लेगा कर्म करते विरोध आत्मा आत्माशोष स्वयं ही स्वयं को प्रतिष्ठ करने ले लगेगा तो स्वयं कर्म हो गया प्रकाशक भी स्वयं प्रकाशक भी स्वयं कर्म करते विरोध हो तो करके आत्मा सर्व दोष आ जाएगा देव ज्ञान को दूसरे ज्ञान कर प्रतिष्ठ करेगा तो, तो उस दूसरे को कौन करेगा पहला वाला तो अन्योशोष पहले वाले को दूसरे वाला दूसरे वाले को पहला वाला आपस में दूसरे को प्रतिष्ठा तो अन्य दोष होगा इससे पहले तीसरा मानोगे पहले वाला दूसरा प्रतिष्ठ करेगा दूसरे ज्ञान को तीसरा कर देगा तो चक्र का दोष इससे पहला वाला आपको ज्ञान में मजबूरी होता है कि नहीं एक लोग इसने क्या कहा व्यवसाय ज्ञान का प्रतिष्ठा व्यवसाय ज्ञान करा देता है ज्ञान का ज्ञान कौन करेगा वही नहीं प्रकाश हो जाएगा कहीं ना कहीं चार्टर उनको भी ज्ञान को सप्रकाश मानना पड़ा इसे ज्ञान को दृष्टान्त बना दिया जैसा ज्ञान प्रकाश है वैसा आत्मा भी सकाश स्वस्व रूपे न कर्तृत्व विशिष्ट रूपे न कर्मत्म चेत स्वस्व रूप करता होगा विशिष्ट रूपे कर्म हो जाएगा तो कह रहे नचा विशेषणा सिद्ध हो यह लो हेतु तो। दिया आपने संवित कर्म का मंत्री ने अप्रोक्ष विशेषण क्या है संवित कर्मा ज्ञान कर्मत्व का अभावित में ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं है ऐसा होते भी अप्रोक्ष ज्ञान विषय भाव रूपी विशेषा स्वरूपासिद हेतु तो आपने पढ़ा है पर में वह चार प्रकार का है स्वरूपासिद्ध विशेषणासिद्ध आश्रया सिद्ध अलग थी आश्रय सिद्ध हेतु एक ही था स्वरूपा सिद्ध हेतु तो और आपका व्याप्त सिद्ध तो हेतु असिधि हेतु तीन तो प्रकार के है ना असिध हेतु तीन प्रकार के आश्रय सिद्धि स्वरूपा सिद्धि व्यापित्व सिद्धि स्वरूपा सिद्धि में चार प्रकार का सिद्धासित सिद्धासित विशेषणा सिद्ध विशेष सिद्ध भागासित एक भाग असिद्ध हो गया विशेषण में भी एक सिद्धाश्री में क्या स्थान दिया तो उन्होंने घट कैसा है रूपवत्तु रूप घटा चाक्ष गए और दूसरा जो है भागा सिद्ध में स्थान क्या दिया तुमने तो रूप्रसर्शाह प्रत्यक्ष रूप रसगंश पर चारों प्रत्यक्ष होते हैं ऐसे कहा है? नहीं नहीं, चाक्षत्व यानी चाक्षत्व हेतु कहा रहेगा केवल रूप में रसगंज स्पर्श में है क्या नहीं तो पक्ष का एक देश में हेतु है, है बाकी में हेतु नहीं है बाबा से बोलगा वायु प्रत्यक्ष वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व स्पर्शवत्व क्या रूपवत्व है क्या वायु में विशेषण नहीं है विशेषण आ और वायु प्रत्यक्ष विशेषण सभी वायु प्रत्यक्ष में पक्ष में नहीं है विशेषा से दो यहां पर हमारा जो अनुमान में कत है वो विशेषण से दो रहा है अनुमान आपका क्यों हो रहा है क्योंकि आपने अनुमान क्या किया आत्मा एक पक्ष है ना साधी क्या है स्वप्रकाश और हे आपने ज्ञान विषयत्भाव प्रभावी अपरोक्षित्व और पूर्व पक्ष जो विशेषण है ना ये पक्ष में नहीं है तो आत्मा को भी ज्ञान का विषय मानता है पूर्व पक्ष आत्मा भी कैसा है ज्ञान का विषय इस भाव का भाव मैंने तो। तो तो तो तो तो, तो ज्ञान हो जाएगा विशेषण तो आत्मनाथ कर्म कर विरोध हो जाएगा स्वयं स्वयं को प्रत्याशन विशिष्ट रूपत्म ऐसे कर दो ना ज्ञान जो अपने स्वरूप से करता है और विशिष्ट रूप से कर्म हो जाएगा तो गमन क्रिया तो में भी एक स्वरूप विशिष्ट रूपे कर्मत्व समस्या आ जाएगी स्वरूपेण करता हो जाएगा और विशिष्ट रूपेण कर्म होने लग जाएगा ये सब दोष आ जाएगा नश्चित साधना भी करो दृष्टान और यदि कहता है अगर दृष्टान्त में हेतु नहीं रहा दृष्टान्त क्या किया ज्ञान इसमें हेतु नहीं है, है? क्यों नयायकों के में क्या है एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का विषय है ज्ञान ज्ञान का विषय होता है ना और आप दृष्टान ज्ञान वृष्टान्त में हेतु नहीं है क्योंकि नयाको का भी ज्ञान को एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान का विषय मानते हैं अर्थविज्ञान में हेतु में साधन रो जो दृष्टान ज्ञान में साधन का विशेषण जो था हेतु का विशेषण गया ज्ञान विशेष उसका अभाव ही आ रहा है ज्ञान विशेष अतः साधना भाव हो गया साधना सिद्धि दोष आ गया संवेदन एक संवित को प्रत्यक्ष दूसरे संवित एक ज्ञान के प्रत्यक्ष में दूसरे ज्ञान की अपेक्षा जाओगे तो अवस्था दोष आ जाएगी घटो र्क मध्य घटो घट ज्ञान तर्क मतलब हो होता है घट का प्रत्यक्ष घट ज्ञान से और घट ज्ञान का भी प्रत्यक्ष हो जाता है किसे घट ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान से ज्ञा तो मया घट इससे इसीलिए संवेदन सप्रकाश दृष्टान्त साधन विकल संवेदन के समान ही जो आपने दृष्टान दिया वह साधन विकल दृष्टान ज्ञान ज्ञानस्य ज्ञानांतरण भाषण भाव एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से भाषित होता है यह कहना उचित नहीं होता साधन दोष होने से इन हमारे यहाँ अभी घट ज्ञान आदि साक्षीवासी है लेकिन याद रखना अंतर पहले जो आया था ये आपका पृष्ठ पृष्ठ में आया है इक्यावन में और आगे भी आएगा 91 में नहीं इक्यावन में नहीं है 91 में ही है आगे आ रहा है वह कहेंगे ज्ञान जो है साक्षी का विषय साक्षीभाषी है और यहां कार्य ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है किसी से क्या मान यह है विरोध हो जाएगा ना कथन में तब यह समझना साक्षी साक्षीभाषी कार्य किस ज्ञान को वृत्ति ज्ञान और यहां जो हैं किसी के द्वारा भी भाष्य नहीं है ज्ञान का स्वरूप स्वरूप ज्ञान साक्षी भाष्य नहीं किसी के द्वारा भी भाष्य नहीं भाष्य ही नहीं है वो और जो भाष्य कहा जा रहा है किस ज्ञान को वह ज्ञान कौन सा है वृत्ति ज्ञान है सर्वता ज्ञान यंतर ध्रमण तो <laughs> ना भावना साधन विकलता दोष नहीं रहा ननु आत्म स्वप्रकाश सिद्धत्व भी ब्रह्म न ब्रह्मत्व सिद्धि तब होता है आत्मा भले स्वप्रकाश है फिर भी ब्रह्म का लक्षण ही नहीं है ना आते ब्रम है मानो लक्षण प्रमाण सिद्ध होता है प्रमाण से तो प्रसिद्ध कर दिया विवेक कर लिया आत्मा में जो है सब प्रकाश असद कर दिया सारा सिद्ध करके प्रमाण सू सिद्ध कर दिया इन लक्षण सुधा नहीं है प्रमाण क्या करेगा उसका लक्षण भी बताओ तेज लक्षण है आशंक्य तोजती सत्यम ज्ञान ब्रह्म श्रुत्या यद ब्रह्मण लक्षण उत्तम तद आत्मज है लक्षण ब्रह्म का लक्षण है वह आत्मवी है आत्मा का भी लक्षण वही है जिस ज्ञान अंतम ब्रह्म आत्म सत्य उत्पादनाय तबत सत्य से लक्षण आत्मा सत्य है ज्ञान रूप है आनंद रूप है अनंतम ब्रह्म जो आप बोल रहे हो उसमें सत्य तो शुद्ध करो गुरात्मा ज्ञान तो शुद्ध करो अनंत शुद्ध करके दिखाना पड़ेगा कहते ठीक है देख लो पहले सत्य किसको कहते हैं देखा सो बोलना सत्य है नहीं सत्य किसको कहते हैं वो बता रहे सत्य तम बाधराहित्यम जगद बाधाक्षिना बाधक साक्षिगो ब्रूही न तो सत्यत्व का मतलब तो बाद राहित्यम जिसका कभी बाध किसी प्रकार से ना हो उसी का नाम सत्य तीनों ही कालों में जिसको किसी भी प्रकार से आप बाधित नहीं कर सकते हैं खंडित नहीं कर सकते हैं उसका नाम सत्य उसे भी सत्य और एक चीज आता में आ जाता है जगत बाद साक्षी नगत के बाद जब हो जाता है उसका भी साक्षी कौन है उस आत्मा का विवाद होगा क्या यदि आप अपना भी बाध कर लोगे फिर जगत के बाद साक्षी कौन होगा बाद गुरू यदि उस आत्मा की भी बात जो हुआ पूरे जगत का बाद हुआ साक्षी आत्मा हुआ फिर आत्मा का भी जब बाध हो जाए भी, उसका साक्षी कौन होगा बताओ कोई नहीं तो साक्षी के ये तो तुम नहीं कह सकते असाक्षित बाध हो गया उस बात में कोई साक्षी नहीं है उस बात का कोई अनुभव ही नहीं होगा ऐसा आप नहीं कह सकते किसी भी चीज का बाद हो रहा है उसका कोई ना कोई जानने वाला होता है ये चीज नष्ट हो गया ये चीज बाइक हो गया ये चीज मिथ्या हो गया ये चीज झूठा हो गया इसको जानने वाला तो कोई होगा और वस्तु तो बाहित हुआ और जानने वाला कोई है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता इसे हम लोग क्या कहते हर किसी ज्ञान और किसी को ना भी हो अंतरे में परमात्मा का तो है जानता है आपको मालूम नहीं आपके बाल कितने सफेद हैं कितने बाल सफेद हुए भी मालूम नहीं और जब बाल सफेद हुए हैं वो कितनी सफेदी है उन्हें भी मालूम नहीं जाएंगे किसी को पता नहीं में जा रहे थे दिया तो बाल कितने सफेद है ये मालूम नहीं कितने बाल सफेद हुए हैं ये भी मालूम नहीं हम और हम लोग और क्या मालूम है संसार खुद के बालों का ध्यान नहीं बिना आपने कभी कितने बाल हैं आपके दाढ़ी में मूछ सर के ऊपर खुद के शरीर का होश नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है और फिर भी दुराभिमान कर गए हम सब बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया है बाप फालतू के इसलिए कहते कि देखो असाक्षिक तो नहीं मानी जा सकती है अत्य कोई भी पूरे सर्व का साक्षी मानना ही पड़ेगा जो सकल वस्तुओं के बाद का साक्षी होगा उसी का नाम सतम बाद शून्यतम सतम बाद, से बाद, से जो बाद होता ही नहीं जो उसी का नाम सत्य होता है सत्यम बाद्यम मिथ्या, तो सत्य क्या है जो बाध्य होता है ऐसे समुद्र पूर्वाचार्यक्त पूर्वाचार्य ने भी कहा है अस्तु प्रकृति किम आया था अरे वर्तमान आत्मा की सत्य स्थिति में क्या लाभ होगा क्योंकि आत्मा एक ऐसा चीज है जो कभी नहीं होता जगत स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि लक्षण से जगत जो कैसा जगत है ये स्थूल सूक्ष्म शरीरादि जगत है। उसका जो यह बाध है सुप्ति मूर्छा समाधि अविद्यमानता। मानता ईश्वर का बाग कैसे हुआ कैसे मालूम शर्त बैठ होगा है ईश्वर नहीं था मिथ्या है कैसे निर्णय हुआ कि जागर शरीर स्वप्र में नहीं था जागर स्वप्र दोनों शरीर में नहीं था अगर जा शरीर स्वप्न में बाधित हो गया है स्वप्न शरीर सुशुक्ति में बाधित हो चुका है इनकी अविद्यमान का अनुभव नहीं हुआ उनके मूर्छा समाधि अविद्य मानता तो साक्षित्व नहीं वर्तमान से उनके उनकी अविद्य सर्वानुभव सिद्ध है और अविद्य मानता का अनुभव किसने करा समाधि में सुशुक्ति का भी नहीं, का भी नहीं था तो उस समय इन शरीरों के अभाव को जगत के अभाव को जगत के बाहित जगत की अनुभव किया वर्तमान साक्षी पर विद्यमान जो था वही आत्मा है आत्मा ने ना किन साक्षी का ऐसे उस आत्मा का भी बाध आप किस साक्षी से करोगे बताओ कहा साक्षी असी थी उस बात का मैने आत्मा की भी बात का साक्षी कौन है किन साक्षी का समास मान लोगे उस बात का भी कोई और साक्षी आपको मिलेगा असाक्षिकों पर आत्मवाद क्यों नज असाक्षी का बाद आत्मवाद क्यों नहीं मानोगे साक्षी रहित बाधो नव गंतव्य साक्षरित बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता है क्यों अन्य अति प्रसंगा सर्वत्रि कैसे होगा आगे दृष्टांत कोई दृष्टानूर्ति शिष्य शक्तु बायते शिष्य अपनी अपनी पेशु मूर्तु मूर्त जो इन सारे चीजों घटा दो तो क्या बचेगा आकाश बचेगा। सारे घटा दोगे तो क्या बचता आकाश, आकाश और है और अमूर्तम शिष्यते ते या अमूर्त वो बच जाए मूर्तों घटाओगे तो, तो अमूर्त बच जाएगा शक्के शिबाई और शक्की भूता अमूर्त को भी पादित कर दो तो जो शेष रह जाता है वही वह आत्मा है तदेवीता मूर्तेशु मैंने घटेश घटालश अपनी ग्रह आदि सारितेश ग्रह्मान घटाल फल पदार्थों को घराल से बाहर निकाल दिया यथा अपने तो असक्षम न बहा फिर भी क्या आप मकान के आशे बाहर आकाश को तो निकाल बाहर कर दोगे? मकान से बाहर सबको निकाल दो लेकिन मकान से बाहर आकाश को निकाल दो निकाल सकते हो मकान के भीतर का आकाश है उसको निकाल के उसको बाहर रख दो तब पता करो hmm. कोई नहीं कर सकता आकाश को बाहर न भविशिष्य दे जैसे उस आकाश को फटा नहीं सकते किंतु वो आकाश ही रह जाता है उसी प्रकार से मूर्तामूर्तिशु निराकृत शक्केश स्वश अति मूर्त मूर्ति सारी चीजों कर। का निराकरण कर लो सृतने का ने पहला नेति मूर्त का निराकरण के लिए दूसरा नेति अमूर्त निराकरण के लिए श्रुत निराकृत शि अंत्य अवसाने अंत में जाकर के सर निराकरण साक्षित्व सगले निराकरणों के साक्षी रूपेण यो बाधो बोधो अवशिष जो बोध रूपा ज्ञान रूपा आत्मा शेष रह गया सेव सदरहित आत्मा वही बाधरहित आत्मा समझना चाहिए